जादुई जूते एक छोटे से देश में जहाँ लोग बहुत गरीब थे वहां एक महिला रहती थी वो बहुत दुखी थी उसके बेटे पीपो के पैर बहुत बड़े थे और वे बढ़ते ही जा रहे थे पीपो के पैर इतने बढ़ गए थे कि वो बिना दौड़े कोई भी रेस जीत सकता था जब मारिया पीपो की छोटी बहन खेतों में काम करने जाती तो पीपो और उसकी माँ जूते खरीदने के लिए लोगों से पैसों की भीख मांगते थे उसके पैरों के लिए पैसा दे उसके पैरों के लिए दान दे पीपो की माँ लोगों के पास जाकर भीख मांगती थी तभी पड़ोस में अच्छी परी आई और उसने पीपो की मदद करने की सोची पीपो के पैर अब बड़े होकर तीन फीट लंबे हो गए थे अगले घर की अपनी खिड़की में से रोबोटो ने परी को जादू की एक छड़ी लहराते हुए देखा फिर अचानक दो शानदार लाल जूते वहां प्रकट हुए वो देखकर रॉबोटो रॉबोर्टो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ देखो पीपो यह रही जादू जूतों की जोड़ी परी ने कहा जब वे बहुत छोटे हो जाए तो उन पर कुछ पानी छिड़क देना जिससे वे आकार में बढ़ेंगे लेकिन जरा सावधान रहना उन पर बहुत ज्यादा पानी मत डालना पीपो इतना खुश हुआ कि वो अपने नए जूते पहनकर रस्सी कूदने लगा काश मेरे पास भी ऐसे बूट होते ने रश, से कहा, वो पीपो पर जासूसी करता था परी के चेतावनी को अनदेखा कर पीपो पानी के सभी छोटे पोखरों में कूदा छप छप लेकिन जैसे जैसे पानी ने उसके जूतों को छुआ वे बड़े और बड़े होते गए और अंत में वे पीपो के पैरों के लिए भी बहुत बड़े हो गए आखिर आखिरी पोखर पर पीपो फिसल गिर गया और तभी उससे अपने सामने एक विशाल बालों वाले पैर की दिखाई आहा, उनकी हड्डियां उसके दाँतों के बीच फस जाती थी उसे लगा की पीपू उसका एक स्वादिष्ट भोजन बनेगा एक मिनट रोको राक्षस मैं तुम्हें बदले में एक उपहार दूंगा पीपू ने कहा वो मोल तोल के धंधे में काफी उस्ताद था अगर तुम मुझे नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें अपने जूते दे दूंगा मुझे जूतों की जरूरत नहीं है राक्षस ने कहा जूते के बिना कोई राक्षस राक्षस बन ही नहीं सकता पीपो ने घोषणा की देखो नीचे बैठकर नंगे पाव भोजन करना कठिन नहीं होता अंत में पीपो राक्षस को समझाने में कामयाब रहा फिर राक्षस ने गर्व से अपने जूते नए जूते पहने पीपो अपने घर वापस चला गया वो खुश था कि उसकी जान बच गई थी लेकिन उसे जूते खोने का अफसोस भी था राक्षस भी अपने घर चला गया रॉबर्टो जिसे हर शख्स से ईर्षा थी उस समय वहां मौजूद था पीपो और राक्षस की बातें सुनकर वो बहुत तेजी से भागा तो राक्षस के घर पहुंचकर उन जूतों को चुराना चाहता था राक्षस के घर में रोबोटो एक दराज के पीछे छिप गया वो उस जगह पर बैठा कापने लगा अचानक वो बुरी तरह डर गया कहीं राक्षस उसे एक छोटे नूडल की तरह खा जाए रात हुई और राक्षस ने बिस्तर पर सोने के लिए अपने जूते उतारे जब राक्षस की खराटों से खिड़की के कांच खड़खड़ाने लगे तो रॉबोटो अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला और उसने वो बड़े जूते पहने वो अपने नए जूते पहनकर राक्षस के घर से भागा वो हवा की तरफ भागा वो खेतों और नालों जो एक अच्छी बात नहीं थी को पार करते हुए भागा जैसे जूतों ने पानी को छुआ वे बड़े और बड़े होते गए और जल्दी रोबोटों के लिए वो बहुत भारी हो गए क्योंकि वो उन, अब उन्हें पहनने में सक्षम नहीं था इसलिए वो काफी नाराज था अंत में उसने उन्हें खेत में अलग अलग करके दफनाने का फैसला लिया अगर वो उन जूतों को नहीं पहन सकता था तो किसी और को भी उन्हें पहनने का कोई हक नहीं था कई दिनों बाद मारिया पीपो की छोटी बहन खेत में कुछ बीज बो रही थी उसने बीजों को पानी पिलाया उन्हें खूब जमकर पानी पिलाया अचानक एक विशाल लाल आकृति पृथ्वी से बाहर निकली मारिया ने जितना अधिक पानी डाला उस, उस जा पहले तो पीपू अपने एक जूते को वापिस पाकर बहुत खुश हुआ लेकिन वो सिर्फ एक जूते का क्या करता वो उसे पहन नहीं सकता था क्योंकि वो उसके लिए बहुत बड़ा था वो जूता उसके छोटे देश के लिए भी बहुत बड़ा था उसके देश में लोग हमेशा उसके पैरों को कुचलते हुए आगे बढ़ते थे वो एक ऐसा देश था जो किसी बढ़ते पैरों वाले इंसान के लिए बहुत छोटा था तब मारिया ने अपने भाई को इतना दुखी देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया उसने अपने आसीने ऊपर की और छोटी मांसपेशियों की वर्जिश की फिर उसने वो डिब्बा उठाया जिसमें वो एकलोता जूता रखा था और उसे समुद्र में फेंक दिया जब जूता पानी से टकराया तो बड़ा और बड़ा होने लगा और अंत में वो बन गया इटली